श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पच्चासी तीस जून अट्ठारह केशव चौरासी से मैंने कहा मैं का त्याग बिना किए हुए होने का नहीं उसने कहा तब तो महाराज दलबल कुछ रह नहीं जाता तब मैंने कहा कच्चे मैं दुष्ट मैं को छोड़ने के लिए कहता हूँ परंतु पक्के मैं में ईश्वर के दास मैं में बालक के मैं में विद्या के मय में दोस्त नहीं संसारियों का मैं अविद्या का मैं कच्चा मय है यह मोटी लाठी की तरह है सच्चिदानंद सागर के पानी को वही लाठी दो भागों में बांट रही है परंतु ईश्वर का दास मय बालक का मैं या विद्या का मय पानी के ऊपर की पानी की रेखा की तरह है पानी एक है साफ नज़र आ रहा है केवल बीच में एक रेखा खिंची हुई मानो पानी के दो भाग कर रही है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 वैसा ही लाभ भी होता है कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा था कहता था महाराज रुपया दीजो कपड़े दीजो यही सब इसी समय उसके जीभ ऊपर तालू में चढ़ गई साथ ही कुंभक हो गया बस जवान बंद हो गई शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया तब लोगों ने ईंट की कब्र बनाकर उसी में उसे गाड़ रखा किसी ने हज़ार साल बाद उस कब्र को खोदा तब लोगों ने देखा एक आदमी समाधि मग्न बैठा हुआ था उसे साधु समझकर वे लोग उसकी पूजा करने लगे इतने में ही हिलाने डुलाने के कारण उसकी जीभ तालु से हट गई तब उसे होश हुआ और वह चिल्लाता हुआ कहने लगा देखी मेरी कलाबाजी महाराज रुपया दीजो कपड़े दीजो मैं रोता था और कहता था माँ मेरी विचार बुद्धि पर हो पंडित जी तो कहिए आप में भी विचार बुद्धि थी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 उनके असंख्य ब्रह्मांड हैं उनके अनंत ऐश्वर्य के ज्ञान से हमें क्या जरूरत है और अगर जानने की इच्छा हो तो पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए फिर वे स्वयं ही समझा देंगे यदु मल्लिक के कितने मकान हैं कंपनी के कितने कागज़ हैं इन सब बातों के जानने से हमें क्या मतलब हमारा काम है किसी तरह बाबू से मुलाकात करना इसके लिए खाई पर से कूद जाना हो या प्रार्थना करके अथवा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 दासी भाव या संतान भाव मणिमल्लिक हाँ तभी दृढ़ता होगी श्री राम कृष्ण मैं सखी भाव में बहुत दिन था कहता था मैं आनंदमयी ब्रह्ममयी की दासी हूँ हे दासियों मुझे भी दासी बना लो मैं गर्वपूर्वक कहता जाऊँगा कि मैं ब्रह्ममयी की दासी हूँ किसी किसी को बिना साधना के ही ईश्वर मिल जाते हैं उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं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 दास दासियां सब कुछ मिल गया एक और है स्वप्न सिद्ध वे स्वप्न में दर्शन पाकर सिद्ध हो जाते हैं सुरेंद्र साहस तो हम लोग अभी खराटे लें बाद में बाबू हो जाएंगे श्री राम के ससने, तुम बाबू तो हो ही का में आकार लगाने से का होता है उस पर एक और आकार लगाना बृथा है का का का ही रहेगा सब हंसते हैं नृत्य सिद्ध की एक अलग ही श्रेणी है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 पर पत्थर का कुछ नहीं होता ऐसे भी आदमी हैं जो लाख ईश्वर की चर्चा सुने पर उन्हें चेतना किसी तरह नहीं होती जैसे घड़ियाल देह पर तलवार भी चोट नहीं कर सकती पंडित जी घड़ियाल के पेट में बर्छी मारने से मतलब सिद्ध हो जाता है सब हंसते हैं श्री कृष्ण, सब शास्त्रों के पाठ से क्या होगा फिलासफी पढ़ क्या होगा लंबी लंबी बातों से क्या होता है धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने हो तो पहले केले के पेड़ पर निशाना साधना चाहिए फिर नरईत के पौधे पर फिर जलती हुई दीपक की बत्ती पर फिर उड़ती हुई चिड़िया पर इसीलिए पहले साकार में मन स्थिर करना चाहिए और त्रिगुणातीत भक्त भी हैं नित्य भक्त जैसे नारदादि उस भक्ति में श्याम भी चिन्मय है धाम भी चिन्मय है और भक्त भी चिन्मय है ईश्वर उनका धाम तथा भक्त सभी नित्य है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 शोक देखता हूँ तो एक स्नायुक क्रिया की उत्तेजना जान पड़ती है श्रीराम के साहस्य यही बात नारायण शास्त्री भी कहता था शास्त्र पढ़ने का यह दोष है कि वह तर्क और विचार में डाल देता है पंडित जी क्या कोई उपाय नहीं है श्रीराम के है विवेक एक गाना है उसमें कहा है कि उसके विवेक नाम के लड़के से तत्व की बातें पूछना विवेक वैराग्य ईश्वर पर अनुराग यही सब उपाय हैं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 गुलाब जामुन जलकर खंगार हो गया है श्री राम के साहस नहीं नहीं अच्छा पका है उसी की लाली है हजरा, अच्छा भुना गया है अभी रस और खींचेगा श्री राम कि बात यह है कि अधिक शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज्यादा पढ़ने पर तर्क और विचार आ जाते हैं नाबटा मुझे सिखलाता था उपदेश देता था गीता का दस बार उच्चारण करने से जो फल होता है वही गीता का सार है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 भाव और अभाव सभी रास्ते हैं मत जैसे अनंत हैं वैसे ही पथ अनंत हैं परंतु एक बात है कलकाल के लिए नारदी भक्ति का ही विधान माना जाता है इस मार्ग में पहले है भक्ति भक्ति के पग जाने पर है भाव भाव से उच्च है महाभाव और प्रेम सभी जीवों को नहीं होता या जिसे हुआ है वह वसुलाभ कर चुका है पंडित जी धर्म की व्याख्या करनी है